और दूसरे फूलों को भी थोड़ा इशारा किया जा सकता है लेकिन समझ लें कि वो आदमी चांद पे चला जाए वो आदमी जांच पे बैठ के किसी दीप पर ना आए बल्कि एक अंतरिक्ष यात्री उसको चांद पे ले जाए जहां फूल है ही नहीं जहा पौधे नहीं जहां हवा का आयतन अलग है दबाव अलग है और वो अपने द्वीप पर वापिस लौटे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 छठ में से भाषा गड़बड़ होनी शुरू हो जाती छठमे से हम ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ एक और अनेक का भी फर्क नहीं और मुश्किल होनी शुरू हो जाती फिर भी निषेध से थोड़ा बहुत काम चलाया जाता है या टुटलिटी की धारणा से थोड़ा बहुत काम चलाया जाता है हम कह सकते हैं कि वहां कोई सीमा नहीं है असीम सीमाएं हम जानते हैं असीम हम नहीं जानते तो सीमा के आधार पर हम कह सकते हैं कि वहाँ सीमाएं नहीं है असीम को थो भी थोड़ी धारणा मिलेगी हालांकि पक्की नहीं मिलेगी हमें शक तो होगा कि हम समझ गए हम समझेंगे नहीं इसलिए बड़ी गड़बड़ होती है हमें लगता है कि हम समझ गए ठीक तो कह रहे हैं कि सीमाएं है वहां नहीं लेकिन सीमाएं नहीं होने का क्या मतलब होता है हमारा सारा अनुभव सीमा का है यह वैसे ही समझना है जैसे उस दीप के आदमी कहेंगे अच्छा हम समझ गए फूल ही ना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 इसलिए सारे शास्त्र सब लिखने के बाद आखिर में ओम शांति ओम शांति का मतलब आप समझते हैं सात मां समाप्त अब इसके आगे नहीं बात द सेवंथ दी एंड वो दोनों एक ही मतलब रखते इसलिए हर शास्त्र के पीछे हम इति नहीं लिखते ओम शांति लिखते हैं। हो ओम सूचक है सातवें का अब कृपा करो इसके आगे बातचीत नहीं चलेगी अब शांत हो जाओ तो हमने एक एब्सर्ड शब्द खोजा उसका कोई अर्थ नहीं है उसका कोई मतलब नहीं होता तो उसका कोई मतलब होता हो, मतलब हो तो वो बेकार हो गया क्योंकि तो हमने उस दुनिया के लिए खोजा जहां सब मतलब खत्म हो जाते हैं वो गैर मतलब सब, इसलिए दुनिया की कोई भाषा में वैसा शब्द नहीं प्रयोग किए गए जैसे अमीन पर वो शांति का मतलब है उसका प्रयोग किए गए लेकिन ओम जैसा शब्द नहीं है जैसा कि ईसाई प्रार्थना करेगा आखिर में कहेगा अमीन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 हाँ, इसी तरह नकार की खबरें दी जा सकती है ये नहीं होगा यह नहीं होगा लेकिन यह भी छठ में तक ही सार्थक है साथवे के संबंध में इसलिए बहुत लोग चुप ही रह गए या जिन्होंने कहा वो कह के बड़ी झंझट में पड़े और कहते हुए बार बार कहते हुए उनको कहना पड़ा कि यह कहा नहीं जा सका इसको बार बार दोहराना पड़ा कि हम कह तो जरूर रहे लेकिन यह कहा नहीं जा सकता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 क्योंकि अगर तुम अर्थ लगा लो तो वह पांचवे के इस तरफ का हो जाएगा एक ऐसा शब्द चाहिए था जो एक अर्थ में मीनिंग लेस हो हमारे सब शब्द मीनिंगफुल हैं शब्द बनाते ही हम इसलिए उसमें अर्थ होना चाहिए अगर अर्थ ना हो तो शब्द की जरूरत क्या है उसे हम बोलने के लिए बनाते हैं और बोलने का प्रयोजन ही ये है कि मैं तुम्हें कुछ समझा पाऊं मैं जब शब्द बोलूं तो तुम्हारे पास कोई अर्थ का इशारा हो पाए जब लोग सातवें से लौटे या सातवें को जाना तो उन्हें लगा कि इसके लिए कोई भी शब्द बनाएंगे उसमें अगर अर्थ होगा तो वो पांच में शरीर के पहले का हो जाएगा तत्काल उसका भाषा को उसमें अर्थ लिख दिया जाएगा लोग पढ़ लेंगे और समझ लेंगे लेकिन सातवें का तो कोई अर्थ नहीं हो सकता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 हमारा सारा का सारा शब्दों का विस्तार इन तीन ध्वनियों का विस्तार है तो रूप ध्वनिया तीन है आ ऊ मच्छा आ ऊ और म में कोई अर्थ नहीं अर्थ तो इनके संबंधों से तय होगा आ जब अब बन जाएगा तो अर्थपूर्ण हो जाएगा म जब कोई शब्द बन जाएगा तो अर्थपूर्ण हो जाएगा अभी अर्थ हीन आ ऊ मां इनका कोई अर्थ नहीं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 तो वो ओम जो है आपकी आंखों में गड़ जाए और प्रश्नवाचक बन जाए कि क्या मतलब जब भी कोई आदमी संस्कृत पढ़ता है या पुराने ग्रंथ पढ़ने दुनिया के किसी कोने से आता है तो इस शब्द को बताना मुश्किल हो जाता है और शब्द तो सब समझ में आ जाते हैं क्योंकि सबका अनुवाद हो जाता है वो बार बार दिक्कत याद है कि ओम यानी क्या इसका मतलब क्या है और फिर इसको अक्षों में क्यों नहीं लिखते हो इसको ओम लिखो ना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 वो जो ओम की ध्वनि गूंजने लगती है वहां चौथे शरीर से उसको पकड़ा गया है कि ये जहा विचार खोते हैं भाषा खोती है वहां जो शेष रह जाता है वो ओम की ध्वनि रह जाती है इधर से तो उस ध्वनि को पकड़ा गया और जैसा मैंने तुमसे कहा कि जिस तरह हर शब्द का एक पैटर्न है।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 इसलिए ओम शब्द जो है वो किसी धर्म की किसी संप्रदाय की बपोती नहीं है इसलिए बौद्ध भी उसका उपयोग करेंगे बिना फिक्र किए जैन भी उसका उपयोग करेंगे बिना फिक्र किए हिंदुओं की, की बपोती नहीं है वो उसका कारण है उसका कारण ये है कि वो तो साधक को अनेक साधकों को अनेक मार्गों से गए साधकों को वो मिल गया है दूसरे मुल्कों में भी जो चीजें है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 ओम की जब आवाज होनी शुरू होती भीतर तो मां सबसे ज्यादा सरलता से पकड़ना आता है वो आगे का जो हिस्सा है वो दब जाता है पिछले माह से ऐसे भी तुम अगर किसी बंद भवन में बैठ के ओम की आवाज करो तो मां सब को दबा देगा और ऊ को दबा देगा और मां एकदम व्यापक हो जाए क्योंकि तो बहुत साधकों को ऐसा लगा कि मां तो है पक्का आगे के कुछ भूल चूक हो गई सुनने के कुछ बेद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 आत्मिक यात्रा पर व्यतीत किए इतना किसी मुल्क ने इतने बड़े पैमाने पर इतने अधिक लोगों ने कभी नहीं किया अब बुद्ध के दस दस हजार साधक बैठे महावीर के साथ चालीस हजार भिक्षु और भिक्षु छोटा सा बिहार वहां चालीस हजार आदमी एक साथ प्रयोग कर रहे हैं दुनिया में कहीं ऐसा नहीं वह जिस बेचारे बड़े अकेले मोहम्मद का फिजूल ही समय जाया हो रहा है ना समझो से लड़ने में यहाँ एक स्थिति बन गई थी क्या ये बात अब लड़ने की नहीं रह गई थी ये खत्म हो चुका था वक्त यहाँ चीजें साफ हो गई थी अब महावीर बैठे और चालीस हजार लोग एक साथ साधना कर रहे हैं टैली करने की बड़ी सुविधा थी चालीस हजार चौतीस क्या हो रहा है तीसरे पे क्या हो रहा है दूसरे में क्या हो रहा है एक भूल करेगा दो भूल करेंगे चालीस तो भूल नहीं कर सकते चालीस हजार अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं, फिर वो सब सोचा जा रहा है पकड़ा जा रहा है इसलिए इस मुल्क ने कुछ बहुत बीत चीजें खोज ली जो दूसरे मुल्क नहीं खोज पाए क्योंकि वहां साधक सदा अकेला था साधक इतने बड़े पैमाने पर कहीं भी नहीं था जैसे आज पश्चिम बड़े पैमाने पर विज्ञान की खोज में लगा हजारों वैज्ञानिक लगे इस भांति इस मुल्क ने कभी अपने हजारो प्रतिभाशाली लोग एक ही विज्ञान पे लगा दिए थे तो वहां से वो जो लाए हैं वो बड़ा सार्थक तो है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 डेड साइलेंट और सब रुक गया वहां वहां कोई मूवमेंट नहीं उस चित्र में कोई मूवमेंट नहीं स्वस्तिक में मूवमेंट है वो पहला और वो अंतिम स्वस्तिक यात्रा करते करते, करते कट के क्रॉस रह गया क्रिश्चियनिटी तक पहुंचते पहुंचते और जब जीसस के वक्त में क्योंकि जीसस की बहुत संभावना है कि वो इजिप्ट भी आए और भारत भी आए और वो इजिप्त में थे और वो बहुत सी खबरें ले गए उन खबरों में स्वस्थिक भी एक खबर थी लेकिन वो खबर वैसी हुई सिद्ध जैसा कि वो आदमी जो बहुत फूलों को देख के गया और उस जगह उसने खबर दी जाए कि फूल होता था वो कट गई खबर वो क्रॉस रह गया। ओम का जो ऊपर का हिस्सा है वो इस्लाम तक तो पहुंच गया वो चांद का जो आधा टुकड़ा वो बहुत आदर कर रहे हैं वो ओम का टूटा हुआ हिस्सा है ऊपर का हिस्सा वो यात्रा करते में कट गया शब्द और प्रतीक यात्रा करते में बुरी तरह कटते हैं और हजारों साल बाद वो इस तरह जाते हैं कि अलग मालूम होने लगते हैं फिर पहचान नहीं मुश्किल हो जाता है कि वही शब्द है में मुश्किल हो जाता है कि ये वही शब्द कैसे हो सकता है नई दुनिया जुड़ती हैं, नए शब्द जुड़ते हैं नए लोग नई जवान से उसका उपयोग करते हैं सब प्रकार अंतर होता जाता है और फिर वो स्रोत से अगर विच्छिन्न हो जाए तो फिर कोई तय करने की जगह नहीं रह जाती की वो ठीक क्या था कहा से आया क्या हुआ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 उस संबंध में थोड़ी सी और बातें जानने जैसी है एक तो कि ओम सातवीं अवस्था का प्रतीक सूचक है वो उसकी खबर देने वाला है प्रतीक है सातवीं अवस्था का सातवी अवस्था किसी भी शब्द से नहीं कही जा सकती है। कोई सार्थक शब्द उस संबंध में उपयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए एक निरर्थक शब्द खोजा गया जिसमें कोई अर्थ नहीं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 जहा कोई आवाज नहीं कोई ध्वनि नहीं तो वहां सुनने की भी एक ध्वनि है वहां सुनने का भी एक सन्नाटा है उस सन्नाटे में जो मूल ध्वनिया है वे ही केवल शेष आ, जा मा ए यू एम मूल ध्वनिया है हमारे सारे ध्वनियों का विस्तार उन तीन ध्वनियों के ही नए नए संबंध जोड़ों से हुआ है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 तो उसका एक सा साघात एक सी चोट लैबद्ध जैसे कि सिर्फ कोई ताली थपक रहा हो ऐसा ही परिणाम करती है और तंद्रा पैदा कर देती है चौथे मनस शरीर की जो पहली प्राकृतिक स्थिति है कल्पना स्वप्न अगर ओम का इस भांति प्रयोग किया जाए उससे तंद्रा आ जाए तो आप एक स्वप्न में खो जाएंगे वो स्वप्न सम्मोहन तंद्रा जैसा होगा हिप्नोटिक स्लीप जैसा होगा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 ओम की ध्वनि को जोर से पैदा करके उसमें लीन हो जाना बहुत ही सरल है उसकी लीनता बड़ी रसपूल जैसे सुखद स्वप्न होता है ऐसी रसपूल मन चाह स्वप्न ऐसी रसपूल और मन शरीर का दो ही रूप है कल्पना का स्वप्न का और दूसरा रूप है संकल्प का और दिव्य दृष्टि का विजन का तो अगर ओम का सिर्फ पुनवृत्ति से व्यवहार किया जाए मन के ऊपर तो उसके संघात से तंद्रा पैदा होती गए जिसे योग तंद्रा कहते हैं वो ओम के संघात से पैदा हो जाए लेकिन यदि ओम का उच्चारण किया जाए और पीछे साक्षी को भी कायम रखा जाए दोहरे काम किए जाए ओम की ध्वनि पैदा की जाए और पीछे जाग के इस ध्वनि को सुना भी जाए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 तो जो भूल ओम से स्वप्न पैदा होने की होती है वो मैं कौनू से भी पैदा हो जाएगी लेकिन मैं कौनू से पैदा होने की संभावना थोड़ी कम है ओम के बजाय उसका कारण है कि ओम में कोई प्रश्न नहीं सिर्फ ठपकी है मैं कौन हूं में प्रश्न सिर्फ थपकी नहीं और मैं कौन हूं के पीछे क्वेश्चन मार्क खड़ा है जो आपको जगाए रखेगा ये बड़े मजे की बात है कि अगर चित्त में प्रश्न हो तो सोना मुश्किल हो जाता है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 और उत्तर के लिए तुम्हें तो जागा ही रहना होगा ओम में कोई प्रश्न नहीं उसकी चोट नुकीली नहीं है वो बिल्कुल गोल है उसमें कहीं चोट नहीं उसमें कहीं कोई प्रश्न नहीं और उसका निरंतर संगात उसकी चोट निद्रा ले आएगी फिर मैं कौन हूं मैं संगीत नहीं ओम में बहुत संगीत है और बहुत संगीतपूर्ण है और जितना ज्यादा संगीत है उतना स्वप्न में ले जाने में समर्थ है मैं कौन हूं आड़ा तेरह है पुरुष शरीर जैसा है ओम जो है बहुत सुडौल स्त्री शरीर जैसा है उसकी थपकी जल्दी सुला देगी शब्दों के भी आकार है शब्दों की भी चोट का भेद है उनका भी संगीत है मैं कौन हूं में कोई संगीत नहीं वो सुनाना जरा मुश्किल है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 अगर एक बार ओम से साधना शुरू की तो ओम और चौथे शरीर में एक, एक एसोसिएशन अनिवार्य संबंध हो जाए और वो रोकने वाला सिद्ध होगा वो आगे ले जाने में बाधा डाल सकता है तो इस शब्द के साथ कठिनाई है इसकी प्रती तो होती है चौथे शरीर में लेकिन इसको प्रयोग किया गया सातवें शरीर के लिए और सातवें शरीर के लिए कोई शब्द नहीं है हमारे पास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 लेकिन उसको सिंबल साथ में का ही रहने देना उचित तो है इसलिए उसका साधना के लिए उपयोग करने की जरूरत नहीं उसके लिए कोई ऐसी चीज की उपयोग करना चाहिए जो चौथे पे छूट दी जाए जैसे मैं कौन ये चौथे पे प्रयोग भी होगा छूट भी जाएगा और ओम का सिंबॉलिक अर्थ ही रहना चाहिए साधन की तरह उसका उपयोग और भी एक कारण से उचित नहीं क्योंकि जिसे हम अंतिम का प्रतीक बना रहे हैं उसे हमें अपना साधन नहीं बनाना चाहिए जिसको हम परम एप्सोलूट का प्रतीक बना रहे हैं उसका साधन नहीं बनाना चाहिए वो साध्य ही रहना चाहिए ओम वो है जिसे हमें पाना है इसलिए ओम को किसी भी तरह की मींस की तरह साधन की तरह प्रयोग करने के मैं पक्ष में नहीं और उसका प्रयोग हुआ उससे बहुत नुकसान हुआ है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 इसको उपलब्धि मान लेते स्वभाव था क्योंकि जिसको अंतिम प्रतीक कहा है वो इस सीमा रेखा पे पता चलने लगता है फिर हमें लगता है आगुई सीमा इसलिए भी मैं चौथे शरीर में इसके प्रयोग के पक्ष में नहीं और इसका अगर प्रयोग करेंगे तो पहले दूसरे तीसरे शरीर पे इसका कोई परिणाम नहीं होगा इसका परिणाम चौथे शरीर पर होगा इसलिए पहले दूसरे तीसरे शरीर के लिए दूसरे शब्द खोजे गए जो उन पर चोट कर सकते हैं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 उसकी दूरतम ध्वनि नहीं है हम कितने ही उपाय करें उस शून्य के संगीत को हम कभी बिना सुन पाएंगे वो म्यूजिक ऑफ साइलेंस को हम कभी बिना सुन पाएंगे और इसलिए अच्छा हो कि हम उसको कुछ मान के ना चलें कोई रूप रंग देख के ना चलें नहीं तो वही रूप रंग उसमें अंतता पकड़ जाएगा और वो हमें बाधा दे सकता है